भागवत महापुराण पंचम श्रीमद्भागवतमुराणपस्कंध अथ नवमध्याय भरज्जी का ब्राह्मण कुल में जन्म श्रीशोकुवाच अथ कसचि द्विजवर संगिप्रवर से समदतपस्वाध्याध्ययन त्यागतोषा प्रसय विध्यालूत्म ध्यानानंदयुक्त आत्मा सदृश तो चार सतशीलाचारूपदार्य गुणा नवसोद्या अंगजा बभूवर्मिथुनम चवीयशं भारे सुखदेवजी कहते हैं राजन आंगिरस आंगिस्गोत्रे शम दम तप स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग अतिथि आदि को देना संतोष सतोषतिा विनय विद्या कर्म विद्या अनुसूया दूसरों के गुणों में दोष न ढूंढना आत्मज्ञान आत्मा के कर्तृत्व और भोक्तित्व का ज्ञान एवं आनंद धर्म पालन जनित सुख सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्याशील आचार रूप और उदारता आदि गुणों वाले नौ पुत्र हुए तथा छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ यतो तत्र परम भागवतम राजर्षि प्रवरम भरतम श्रेष्ठ मृग शरीर चरम शरीर इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राजर्षि श्रोमणी भरत ही थे वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे ऐसा महापुरुषों का कथन है तत्रापि स्वजन तीजनसंगाच भगवतः भगवत कर्मबंध विध्वंसन श्रवण स्मरण गुणम दिव चरणारिंदयुगलम मनसा विदात्मन प्रतिघातमाशंकमा भगवदुग्रहेणास्मृत स्वर्वजन् बलिरा स्वरूप दर्शिया इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका से कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित ना हो जाए अपने स्वजनों के संसंग संग से भी बहुत डरते थे हर समय जिनका श्रवण स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता है श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते तथा तो दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल मूर्ख अंधे और बहरे के समान दिखाते तस्पि हवा आत्मजस्य विप्रह पुत्र स्नेहार बद्धम न समावर्तना संस्कारान यथोपे च पुनः शौचाचमनादीन तो कर्म निर्मा प्रेतना सम शिक्षय तु शिष्टेन ही भाव्यम पिता तो पुत्रेणी पिता का तो उनमें भी वैसा ही स्नेह था इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्रानुसार समावर्तन पर्यंत विवाह से पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया यद्यपि वे चाहते नहीं थे तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दे इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने उन्हें शौच आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी स चापी तदुभ पितृसि सद्रीचीनिव स्म करोचंदाध्यापय सह व्याहितभि भी तम प्रणव शिस्त्रीपति सावित्रीम ग्रीष्मिक ग्राह्या किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के निरुद्ध उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे पिता चाहते थे कि वर्षा काल में इसे वेदाध्ययन आरंभ करा दूँ किंतु वसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र वैशाख ज्येष्ठ और आषा चार महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी वे इन्हें व्याहृति और शिरोमंत्र प्रणों के सहित त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद न करा सके एवं स्वतनुजम आत्मन्या अनुरागावे चित्ता शौचाध्यन व्रत नियम गुरु वनशोषण द्यौपत् कर्माण्यन भी युक्तान्यपिशिष्टेन भाव्य मित सदाग्रह पुत्र मनुषास गनोरथ कालना प्रमत्तेन स्वयं गृह एवं प्रमत्ता वसंग्रह ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था इसलिए उसकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए इस अनुचित आग्रह से उसे वेदाध्यन व्रत नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्याश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते ही रहे अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा न हो पाया था और स्वयं भी भगवत भजन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे कि सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया अथ योकमघात तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सौत को सौंप स्वयं सती होकर पतिलोक को चली गई पतरियो परते भ्रातर प्रभावम प्रभावित परिद्या भ्रातुरुशासन निर्बंधान्या भरत जी के भाई कर्मकांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे वे ब्रह्मज्ञान रूप पराविद्या से सर्वथा अनभिज्ञ थे इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था वे उन्हें निरा मूर्ख समझते थे अतः पिता के परलोक सिधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया सच प्राकृत द्विपद पशुद जल बधिरे भाष्यमाण यदातन रूपाणी प्रभाष थे कर्माणी च कार्यमाण परे क्षय करो ते वेतन तो वहाँ या जीक्षतम बहुमृषम कदन्न बाहरतीन्द्रियीतिवृत्ता निवित स्वसीद विशुद्धाभवाननंद स्वात्मलाभाग सुखदुखंदम वितहाभि भरत जी को मान अपमान का कोई विचार न था जब साधारण नर पशु उन्हें पागल मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते तब वे भी उसी के अनुरूप भाषण करने लगते कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कर देते बेगार के रूप में मजदूरी के रूप में मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता उसी को जीभ का जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध केवलानंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था इसलिए शीतोष्ण मानापमान आदि द्वंद्व से होने वाले सुख दुखादि में उन्हें देहाभिमान की स्पूर्ति नहीं होती थी शीतोष्ण भात वर्षेश नावृतांग विनाशंघन थंडील संवेशनुमर्दनाम्जरजता महामिधिवान अभिव्यक्त ब्रह्मवरचस कुपीतावृत भीतेनोषिनाजातींधुरी संघाया त्यजनाविचार विसर्दी गर्मी वर्षा और आंधी के समय साड़ के समान नंगे पड़े रहते थे उनके सभी अंग हृष्ट एवं घटे हुए थे वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे कभी तेल उपटन आदि नहीं लगाते थे और न कभी स्नान ही करते थे इससे उनके शरीर पर मैल जम गई थी उनका ब्रह्मदेह धूल से ढके हुए मूल्यवान मड़ी के समान छिप गया था वे अपनी कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था इसलिए अज्ञानी जनता या कोई द्विज है कोई अधम ब्राह्मण है ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी किंतु वे इसका कोई विचार न करके स्वच्छंद विचरते थे यदा तो परत आहारम कर्म वेतनता इमान करोति किंतु कर्मी निरूपित तदपी करोनम इति वेदा फलीकरणादिन दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें उनके भाइयों ने खेत की क्यारिया ठीक करने में लगा दिया तब वे उस कार्य को भी करने लगे परन्तु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची अथवा वह छोटी है या बड़ी उनके भाई उन्हें चावल की कनी खली भूसी हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन, जो कुछ भी दे देते उसी को वे अमृत के समान खा लेते थे अथ कदाचित भद्रकालय पुरुष पशु माल भता पतकाम इसी समय डाकुओं के सरदार ने जिसके सामद्र जाति के थे पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया तस्व मुक्त पशोह पदवीं तदनुचरा परिथावत निशीथ निशी समय संसारिताधिगत पथव आकस्मक विधि खेदारा वीरासन मृगवाराहादिभ्य अंगिरह उसने जो पुरुष पशु बलि देने के के लिए लिए पकड़ मगाया था वह उसके उसके से निकल कर भाग गया उसे ढूंढने सेवक चारों ओर दौड़े किन्तु अंधेरी रात में आधी रात के समय कहीं उसका पता न लगा इसी समय दैव योग से अकस्मात उनकी दृष्टि इन अंगोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ पड़ी वे विरासन से बैठे हुए मृग वाराहादि जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे अथत एनम अन्वद्य लक्षणम अवमृश्य भर्ती कर्म निष्पत्तिम भार चंडिका गृह उपनियन और मुदा विगठित उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल मुख्य और वे उन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले आए अथ प्रणयस्तम स्विधि भूषण शक्ति आदि भेरूपस्कृत भुक्तवत धूपदीपमहल्य लाज किशयांकुर हूपे ते वैश संस्थया महता गीतस्तु ते मृदंग प्रणव घोषेण च पुरुष पशु भद्र काल्या पुरात उपवेश उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधिपूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए तथा नाना प्रकार के आभूषण चंदन माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया सामग्री के सहित बलिदान की विधि से गान स्तुति और मृदंग एवं ढोल आदि का महान शब्द करते उस पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सिर कराके बैठा दिया अथम पुरुष पशोर श्रीघा सभे न देवीं भद्रकालीम यक्षमा तदिमित मत कर उपादे इसके पश्चात दस्युराज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने उस नरपशु के रुधिर से देवों की तृप्ति करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खत गुठाया इतिा मुसलाम रजस्तम प्रकृति धनमधर जवोत्सिमन भगवत्कीरकुम कदे कृत्योत्थेन स्वैर विहरता हिंसा विहाराण कर्मातिधारुम जह्मूत साक्षा ब्रह्मषिशुत निर्वैर सर्वूतस्रुव सूनाभ्यनोमतम आलमनम भ्य ब्रह्म तेज सां बपुषां सहतोच चाट सी भद्रकाली चोर स्वभाव से तो रजोगुणी तमोगुणी थे ही धन के मद से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था हिंसा में भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी इस समय तो वे भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार्ग की ओर बढ़ रहे थे आपत्ति काल में भी जिस सिंघा का जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है उसमें भी ब्राह्मण वत का सर्वथा निषेध है तो भी वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए वैरहीन तथा समस्त प्राणियों के सुरहित एक ब्रह्मर्षि कुमार की बलि देना चाहते थे यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुस्सह ब्रह्मतेज से दा होने लगा और वे एका एक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गई भृतमर सरोसा वे सर भलसती भ्रूकूट भ्रूकुटी विटपकुटिलुणे क्षणोपाति तो जानकदना हंतु कामे वेदम महाटहासम अतिसंभेण मुंते तत उत्पत्त पापीयता दुष्टा तेन हीसीनाघनशेषा गलाश्रवंत अशासवणेर लिपी जाति पान मद विह्वलोच्चरां सपाई सहज गौ नृत्य चहार चीर अत्यंत अत्यसहनशीलता और क्रोध के कारण उनकी भौहें चढ़ी हुई थी तथा कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था उनके उस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे इस संसार का संहार कर डालेंगे उन्होंने क्रोध से तड़प कर बड़ा भीषण अट्ठास किया और उछलकर उस अभिमंत्रित खडग से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए और अपने घड़ों के सहित उनके गले से बहता हुआ गरम गरम रुधिर रूप आसो पीकर अति उन्मत्त हो स्वर से गाती और नाचती हुई उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने मरे सच है महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है नवा ए तष्णु दत्तम अद्भुत य्रम स्वशिछेदन आपति विमुक्त्यात्म भाव सृजनहृदग्रंथी सुसृद्लात्म निण साक्षा भगवतावरायुना प्रमत्न तैस्त भाव परक्ष तत्दमूलमकुत भय उपस्थितम भागवत परमहंसान परीक्षित जिनके देहाभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है जो समस्त प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा तथा वैरहीन है साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न भिन रूप धारण करके अपने कभी न चुकने वाले कालचक्र रूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर काटने का अवसर आने पर भी कभी किसी प्रकार व्याकुल न होना यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम सहितायाम पंचम स्कंधे जड़ भरत चरित नाम नौमोध्याय